हम लोग कर चुके हैं द्वितीय वर्णक में वृत्तिकार पूर्व पक्षी हैं प्रथम वर्णक में पूर्व पक्षी थे मीमांसक जयमिनी जी उनका मानना था कि ब्रह्म सिद्ध रूप होने के कारण प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विषय होगा अतः वेदार्थ उसे नहीं माना जा सकता वेद प्रमाणक नहीं माना जा सकता वेद तो क्रियापरक या क्रियांग परक है ब्रह्म क्रिया या क्रियांग रूप न होने से वेदार्थ नहीं होगा उनका निराकरण करते हुए जो तृतीय अधिकरण के द्वितीय वर्णक का सिद्धांत था ब्रह्मशास्त्र प्रमाणक है करके वह इस समन्वय अधिकरण के प्रथम वर्णक के सिद्धांत में स्थापित किया गया क्योंकि ये सिद्धांत तो है ऐसे तृतीय अधिकरण के द्वितीय वर्णक का उस पर आक्षेप हुआ था उसका निराकरण प्रथम वर्णक में करके बताया गया ब्रह्म को तृतीय के तृतीय अधिकरण के द्वितीय वर्णक में सिद्धांतियों ने जैसा कहा शास्त्र प्रमाणक है करके वो शास्त्र प्रमाणक ही है सिद्ध वस्तु होने पर भी अब सिद्ध वस्तु में शक्ति उन्हीं वस्तुओं में रहेगी शब्द की शक्ति जो कार्यान्वित है कार्य सिद्ध वस्तु को कोई भी शब्द नहीं बताएगा शब्द की शक्ति ग्रह होगा कार्यान्वित वस्तु में ही ऐसा मानना है वृत्तिकार का तो वे कहते हैं सिद्ध वस्तु ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक होने पर भी कार्य तया शास्त्र ब्रह्म को नहीं बताएगा शास्त्र से अवगत होने वाला ब्रह्म कार्य अन्वितत्व रूपेण अवगत होगा न कि तटस्थ तो कार्य अन्वितत्व रूपेण का अर्थ है कार्यांग के रूप से ब्रह्म का बोध होगा इस अभिप्राय से ये कहा गया कि अत्र अपरे तो अपरे यानी वृत्तिकारा मीमांसकों से अन्य वेदांत एकदेशी वृत्तिकार अत्र यानी ब्रह्मशास्त्र प्रमाणक हैं इस सिद्धांत के स्थापित होने पर पूर्व पक्षी बनकर के उपस्थित होते हैं इस सिद्धांत के विषय में कहते हैं यद्यपि शास्त्र प्रमाण कम ब्रह्म जैसा यहां पर बताया गया तृतीय अधिकरण के द्वितीय वर्ण के सिद्धांतियों ने वेदांतियों ने कि ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है उस पर मीमांसकों का जो आक्षेप था उसका भी परिहार हुआ शास्त्र प्रमाणक हम भी ब्रह्म को मानते हैं लेकिन वह कैसा अवगत होगा शास्त्र से ब्रह्म तो कहते तथापि प्रतिपत्ति विधि विषय तय शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्य शास्त्र प्रतिपत्ति विधे विधि विषय के रूप में ही ब्रह्म को बताता है का अर्थ है विधे जो उपासना उसका विषय बना करके ही यानी उपास्य के रूप में ही उपासना रूप क्रिया के साथ अनवित करके ही ब्रह्म का ज्ञापन शास्त्र करता है कार्य है उपासना जो मोक्ष काम है मुमुक्षु हैं उसे उपनिषदे कहती हैं मोक्ष काम ब्रह्म उपासित मुमुक्षु ब्रह्म की उपासना करें अपने अभीष्ट मोक्ष को पाने के लिए तो यहां पर विधे जो उपासित इस वाक्य में उपासना है वह उपासना किस विषय को किसकी उपासना तो वहां प्रयुक्त जो ब्रह्म शब्द है वो बताएगा ब्रह्म की उपासना उपासना का विषय बना करके आकांक्षा होगी कि वो उपासना के विषय के रूप में यहां पर विधि वाक्य में बताया गया ब्रह्म किस प्रकार का है क्या स्वरूप है उसका ब्रह्म का तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य बताएंगे कि मुमुक्सु को जिस ब्रह्म की उपासना करने के लिए यह विधिवाक्य प्रेरित कर रहा है वह ब्रह्म सत्यादि स्वरूप है सत्य यानी अबाधित ज्ञान जो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है वही ब्रह्म है। ब्रह्म का स्वरूप है और वो मैं ऐसी ब्रह्मा की उपासना उपासना करें जैसे सोपाधिक ब्रह्म की उपासना की जाती है ऐसे सत्यारी स्वरूप ब्रह्म की अहंग्रह उपासना करने वाले उपासक को मुक्ति मिलती है मोक्ष मिलता है ये मुमुक्षु ब्रह्म उपासित वाक्य बताएगा इसलिए यहां पर कहा कि प्रतिपत्ति विधि विषय तय शास्त्रेन ब्रह्म समर्पित प्रतिपत्ति विधि विषयता का अर्थ टीका में टीका करने किया था विधि विषय प्रतिपत्ति विषय तया इत्यर्थ यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं अब यथा अपि इत्यादि जो है, हैं, हैं इसका लिखते टीकाकार। इसे देखिए, विधि विधि पर विधी परात तत्शेष लाभे आह यथा इति। विधि पर क्य इसमें विधि शब्द का अर्थ है कार्य इसलिए विधि पर वाक्य वाक्यात विधि परात वाक्यात यानी कार्य परात वाक्यात तो उपासना रूप जो कार्य है कार्य कहते हैं अनुष्ठेय अर्थ को कर्तव्य को कृति का जो विषय होता है कृति कहते हैं प्रयत्न को प्रयत्न साध्य जो वस्तु होती है पदार्थ होता है उसे कहा जाता है कार्य कृति विषय प्रयत्न का विषय प्रयत्न साध्य वही यहां पर विधि है विधि शब्द का अर्थ है तो कार्य पर वाक्य का मतलब हुआ अनुष्ठेय अर्थ परक वाक्य तो उपासना अनुष्ठेय है प्रयत्न साध्य है वस्तु और प्रमाण अधीन तो प्रमा होती है ज्ञान होता है वह प्रयत्न साध्य नहीं और कार्य उसे कहा जाता है जो प्रमाण तथा वस्तु मात्र से साध्य न हो अपितु प्रमाण से जैसा स्वरूप परोक्ष रूप से जान लिया वह साधक के प्रयत्न से निष्पन्न होने वाला हो शास्त्र के द्वारा ज्ञापित जो स्वरूप है विधेय जिस वस्तु का विधेय वस्तु का उसे साधक अपने प्रयत्न से निष्पन्न करता है शास्त्र तो केवल परोक्ष रूप से बताता है ये ऐसा ऐसा है लेकिन उसे साकार करना पड़ता है अपने प्रयत्न से यज्ञ के स्वरूप का वर्णन शास्त्र में होगा यज्ञ को कर्म को हम परोक्ष रूप से शास्त्र से समझ सकते हैं परोक्ष ज्ञान होगा तो शास्त्र से जानकारी प्राप्त हुई है कर्म के जिस स्वरूप की उसे हमें निष्पन्न करना होता है अपने प्रयत्न से आर्किटेक्ट नक्शा बना करके मकान का दे सकता है मकान को दे करके क्या नाम हुआ नक्शा को देख करके मकान का भावी मकान का ज्ञान मात्र हो सकता है लेकिन बारिश हो रही है तो कमरे बेडरूम किचन हॉल आदि सब जो है वो नक्शे में दिखाए हुए हैं उनमें से किसी बेडरूम में जाकर के सो ले नींद आ रही है नक्शे में दिखाए हुए तो ये नहीं हो सकता उसके लिए फिर प्रयत्न से वो नक्शा से ज्ञात जो मकान है मकान का स्वरूप है उसे हमें निष्पन्न करना पड़ता है वो है मकान साध्य है प्रयत्न साध्य है ऐसे उपासना ब्रह्म की प्रयत्न साध्य है इसलिए उसे विधि कह रहे हैं और वो उसको बताने वाला वाक्य है मोक्ष कामो ब्रह्म उपासित ये विधि शब्दित जो ब्रह्म उपासना ये विधि है कार्य है अनुष्ठे हैं, और तत्परक वाक्य हैं ये वाक्य और उपनिषद वाक्य सत्यम परम इत्यादि ये सब इसी विधि के अंग है विधि के साथ एक वाक्य वाक्यतापन्न होने से पूरा उपनिषद प्रकरण एक वाक्य माना जाएगा ये जो विधि परक वाक्य हैं इस वाक्य से तत्षत्व शेस, न इसमें विधि ये विधि परक जो वाक्य उससे तत्शेष लाभ तो है तो तत्शेष में तत्का अर्थ है विधि और शेष का अर्थ है अंग तो विधि का जो शेष है अंग है ब्रह्म विधि यानी उपासना तो उपासना शेष का लाभ होगा ज्ञान होगा इस अर्थ का ज्ञापन करने के लिए दृष्टांत तो पहले बताते हैं कर्म कांड का वृत्तिकार ये बताना है कि उपासना परक वाक्यों से उपासना के अंग के रूप में उपासना अन्वितत्व रूपेण न सत्यम ज्ञानम ब्रह्म इत्यादि वाक्य से ब्रह्म ज्ञात होगा उपनिषदों से तटस्थ ब्रह्म उपनिषदों से ज्ञात नहीं होगा तटस्थ का मतलब कार्य अननवित विधि अननवित विधि का अशेष जो शेष नहीं है ऐसा ब्रह्म उपनिषदों से अवगत नहीं होगा विधि शेषत्व रूपे नहीं अवगत होगा इसे समझाने के लिए मीमांसा दृष्टांत बताते हैं वृत्तिकार यथा इत्यादि से इसलिए लिखा टीकाकार ने की विधि परात वाक्यात तत्शेष लाभ दृष्टा अब भाष्य में देखिए यथा अपि विधि शेष तया शास्त्रेण तो समर्प्य यहाँ तक है दृष्टान तद्वत् बताएगा दृष्टान को ऐसे उपनिषदों से ब्रह्म जो उपासना रूप विधि है कार्य है उसके विषय के रूप में ही ज्ञात होगा ब्रह्म ये तदवत का अर्थ निकलेगा तो यूपदार्थ है आह्वनीय पदार्थ हैं और आदि शब्द से अग्नि आदि को लीजिए अग्नि इंद्र ह आह्वनीय तो अग्नि हुआ इंद्र आदि को लीजिए इंद्र दधि आदि को तो ये जो है यूप आह्वनीय आदि पदार्थ लौकिक नहीं है लौकिक कहते हैं वेद प्रमाण से अतिरिक्त जो लौकिक प्रमाण है प्रत्यक्षादि उनसे ज्ञात पदार्थ को कहा जाता है लौकिक और जो प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणों का विषय नहीं है वेद का मात्र विषय है उसे कहा जाता है अलौकिक इसलिए ये यूप इस इनका विशेषण जो है अलौकिकानी यह विशेषण बता रहा है कि यूप आह्वनियादि प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय नहीं है वेदिक गोचर है जैसे ब्रह्म वेदयिक गोचर है धर्म वेदयिक गोचर है ऐसे ये यूप आदि भी वेदयिक गोचर हैं, वेदयिक वेद्य है प्रत्यक्षादि लौकिक गम्य नहीं है तो अलौकिकानी अपि यूप आह्वनियादी आदिनी, ओ वेद से ज्ञात होंगे लेकिन वेद से ज्ञात होंगे तो तटस्थतया ज्ञात नहीं होते ज्ञात होते हैं विधि शेषतया ही तो अपि विधि शेषतया शास्त्रे नर्पियंते शास्त्रे यानी वेदे न समर्प्यन्ते यानी ज्ञाप्यते तो शास्त्र से इन यूप आह्वन आदि का ज्ञापन हो रहा है विधि शेष तया, विधि अंग तया, बिल्कुल तटस्थ कार्य तया नहीं विधि है कार्य तो कार्य शेष तया ने कार्य के संबंधी के रूप में कार्यान्वित रूपे नूप आह्वनियादि का ज्ञापन वेद कर रहा है न कि आपके आ, कार्य अन्यत्व अन रूपेन। ऐसे ब्रह्म को सत्यम ज्ञानम इत्यादि वाक्य बताएंगे लेकिन कैसे बताएंगे यूपाधि के तरह कार्य अन्य रूपेन बताएंगे ये तद्वत से बताया गया दृष्टांत की थोड़ी व्याख्या करते हैं टीकाकार दृष्टांत बता रहे हैं दृष्टांत की व्याख्या में पहले विधि वाक्य बता रहे हैं यूपे पशु बध्नाती आह्वन जुहोती इंद्रम विधिसु के इति यूपादायाूपं तक्षती अष्टाश्री कौती इति तक्षणस्कृत दारूयूप अग्न इति आधान संस्कृतो संस्कृत आह्वनीय वज्रहस्तः पुरंदर विधिपरव वाक्य समर्प्य समर्प्य विधि पर वाक्य ही समर्प्य ये कहा युपे पशु बधनाती ये विधि वाक्य है तो वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम एक नियम है वाक्य में प्रयुक्त जितने पद हैं उन पदों के अर्थ का ज्ञान जिसको है उसी को वाक्यार्थ होता वाक्य होता है वाक्यार्थ होता कहलाता है पदार्थों का परस्पर संबंध वाक्यार्थ कहलाता है तो कौन से पदार्थों का तो वाक्य में प्रयुक्त पदों का जो अर्थ है उन पदों वाक्य में प्रयुक्त पदों के अर्थ का जो परस्पर संबंध बनेगा उस संबंध का नाम है वाक्यार्थ तो संबंध को समझने के लिए संबंधी को जानना जरूरी है ना तब संबंध समझ में आएगा संबंध का ज्ञान वाक्य अर्थ ज्ञान है तो संबंधी होंगे पदार्थ इसलिए पदार्थ का ज्ञान माना जाता है वाक्यार्थ ज्ञान में कारण तो ये जो यू पे पशु बदनाती ये विधि वाक्य है इसमें एक पद है यूप दूसरा पद है पशु तीसरा है बदनाती तो ये पशु पदार्थ भी मालूम है बदनाती ये विधि वाक्य है वो लेट लकार होने से विधि अर्थ में बदनीत इस अर्थ में बदनाती है ये यूप पदार्थ ज्ञात नहीं है यूप क्या है तो आकांक्षा हुई कि यूप कौन है ऐसे ये जो आहवनीय जो होती ये विधि वाक्य है इसमें एक पद, पद हुआ आहवनीय तो ये आहवनीय पद का अर्थ क्या है आहवनीय पदार्थ कौन है इन, आ, इंद्रम यजेत इस वाक्य में इंद्र पदार्थ कौन है ये हो गई आकांक्षा इसे कहा गया कि इति विधीषु ये जो विधि वाक्य है यूपे पशु बधनाती आह्वनीय जुहोती और इन्द्रम यजेत इत्यादि विधि वाक्यों में प्रयुक्त यूप पदार्थ और पशुपदार्थ क्या नाम आह्वनीय पदार्थ और इन्द्र पदार्थ कौन है ये हो गई आकांक्षा विधि पदार्थ की आकांक्षा होने पर वहां यूपादि पदार्थ को बताने के लिए वाक्य आये कि यूपम तक्षती अष्टाश्री करोती <coughs> तो युपम तक्षती का मतलब तक्षण व्यापार है एक तक्षा का हा तक्षा कहते हैं बढ़ई को कारपेंटर को तो कारपेंटर बसुली से लकड़ी को छील रहा है वो छीलना आदि वो तक्षण रूप व्यापार कहलाता है तो यूपम तक एक जिस लकड़ी का यूप यानी खंभा बनाना है पशु को बांधने के लिए यज्ञ पशु को बांधने के लिए उस ऐसा ही नहीं कि पेड़ से कोई लकड़ी काट करके लाई और गाड़ दी और उसमें बांध दिया वो जो काष्ठ है उस काष्ट का ठीक से तक्षण करना होता है छिलना होता है उसे ठीक से वसुलादि से और फिर उसे अष्ट वाला बनाया जाता है वो पशु पशु को जिस यूप में बांधना है उस यूप को केवल छाल छाल निकाल दी ये भी नहीं उसमें अष्ट अष्ट अष्टकोनाकार बनाया जाएगा अस्त्र कहते हैं कोन को तो अष्टा अष्टाश्री का अर्थ है अष्ट वाला बना रहा है तक्षा उसको बड़ा पहले ठीक से छिल रहा है छिलने के बाद उसमें अष्ट अष्टाकोनाकार कर रहा है तो इससे इन वाक्यों से ज्ञात होता है यूपे पशु बदनाति इस विधि वाक्यस्थ यूप पदार्थ वह काष्ट विशेष है जिसका तक्षा तक्षण अष्टाश्रीकरण आदि संस्कार करता है तो तक्ष संस्कारों से संस्कृत काष्ट विशेष उसका नाम यूप है यूपे पशु बदनाती इस विधि वाक्यस्थ यूप पदार्थ कौन है यह आकांक्षा होने पर यूप पदार्थ को बताने वाले ये विधि वाक्य इन क्या नाम ये वाक्य हैं? इस विधि वाक्य के प्रकरण में आए हुए अवान्तर वाक्य इनका स्वार्थ में कोई तात्पर्य नहीं है विधि परक है विधि के अंग को बता रहे हैं इसलिए तो यूप रूप जो पदार्थ विशेष है वह यूप पदार्थ काष्ट है लेकिन जो कोई काष्ट विशेष नहीं तक्षणादि संस्कार जिस काष्ट के संपन्न हुए हैं वह काष्ठ यूप है ये निरूपण हुआ काष्ट पदार्थ हुआ तो यहां विधि शेषत्वेन रूपेण यूप का निरूपण वेद से हो रहा है वह प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से नहीं होगा इसलिए अलौकिक है ये यूपम तक्षति इत्यादि वेद वाक्यों से ज्ञापित होता है यूप पदार्थ लेकिन इन वेद वाक्यों से कार्य अन्य तत्व रूपे ज्ञापित नहीं हो रहा है कार्य अन्वितत्व रूपे ज्ञापित हो रहा है जैसे ऐसे ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य से ज्ञात होगा कार्याण इसके लिए दृष्टांत है ऐसे आह्वनीय पदार्थ के विषय में बताते हैं आह्वनीय पदार्थ कौन है इस आकांक्षा को शांत करने के लिए कहते हैं अग्निन्दधीत आधान संस्कृतो अग्नि ही आह्वनीय तो अग्निन आदीत इस वेद वाक्य के द्वारा आह्वनीय पदार्थ को बताया जा रहा अग्नि को आह्वनीय कहते हैं लेकिन जो कोई भी हमें आख से अग्नि दिख रहा है वह आह्वनीय नहीं कहलाता अग्न नामक जो एक संस्कार होता है उस आधान संस्कार से संस्कृत अग्नि वो आह्वनीय है ये आह्वनीय पदार्थ अग्निन अग्निन्दधित इत्यादि वेद वाक्यों से ज्ञात होता है, है? हाँ, तो संस्कार होता है गुणाधान और दोष निवृत्ति दो प्रकार का तो ये जो है अग्नियाधान नाम का एक संस्कार विशेष होता है उस संस्कार से संस्कृत अग्नि को कहा जाएगा आह्वनीय अग्नि तो आह्वनीय पदार्थ हुआ अग्नि वो अलौकिक है मतलब प्रत्यक्ष आदि से ज्ञात नहीं होगा वो इन वेद वाक्यों से ज्ञात होगा समर्पित होगा हा गार्हपत्य अग्नि से आ, जो अग्नियाधान करता है अग्निहोत्री उसके यहाँ तीन अग्निया होती हैं, गार्भपत्य अग्नि आह्वनीय अग्नि और दक्षिण अग्नि तो वो गार्हपत्य अग्नि हमेशा जलता रहता है वहा से एक आवनीय जो वेदी विशेष में अग्नि होता है वो वहां से गारो से ला करके स्थापित किया जाता है वो मंत्र पूर्वक होता है आधान क्रिया उसके लिए पहले अग्निहोत्री का जो पिता है वह अपना पुत्र योग्य होता है उस समय विशेष संस्कार करता है वह अधिकार देता है जैसे वान होते समय सारे व्यावहारिक कार्यों की जिम्मेदारी अपने पुत्र को दी जाती है तो ये जो धर्माचरण की जिम्मेदारी है वो भी दी जाती है तो उसके लिए फिर ये अग्निधान संस्कार अग्निहोत्री अपने पुत्र का करा करके उसको एक विशेष अधिकार दे करके अगर, खाली गार्हपत्य अग्नि से व लाना कुंड, कुंड विशेष में इतना मात्र अग्नि आधान नहीं है वो पुत्र का एक संस्कार विशेष भी होता है और फिर वो अग्नि वही आहरण कर सकता है गर्भपत्य से और वही अग्नि होत्र कर सकता है तो ये जो आ, आधान संस्कार से संस्कृत अग्नि विशेष है वो आह्नीय है ऐसा ये वेद वाक्य बता रहा है वो कार्यान्वित रूपेन नह्वनीय पदार्थ को बता रहा है ऐसे इंद्रम यजेत इसमें इंद्र पदार्थ कौन है या आकांक्षा हुई तो वज्र पुरंदर इत्यादि मंत्रों ने कहा कि वह देवता विशेष इंद्र हैं, जिसके हाथ में वज्र है और एरावत हाथी है वाहन जिसका ऐसा ऐसा इंद्र की विशेषताओं का वर्णन करने वाला मंत्र है वह विशेषताएं जिसमें घटती है वो हो गया इंद्र तो वज्रहस्त पुरंदर इति विधि पर रेव वाक्य ही यानी ये यूपाधि पदार्थ ज्ञापित होते हैं बताए जाते हैं जैसे इन वेद वाक्यों से कार्यापेण ऐसे कार्यापेण कहते हैं ब्रह्म को सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य बताएंगे तो तदवत ब्रह्म सत्यम ज्ञानम इत्यादि वेदे न ऐसे लगाना अब एक शंका आती है वाक्य भेद विषय उस शंका का निराकरण करने के लिए भाष्कर भगवान ने भाष्य में यूप आह्वनियादीनी अलौकिकानी अपि यहां पर अपि शब्द का प्रयोग किया है ये टीकाकार बता रहे हैं तो टीका को देखिए विधि पर वाक्य अन्यार्थ बोधित्वे, वाक्य इति शंका विधिपरवाक्यर्थबोधिभेदाश अपि शब्द पर है अपि अपि शब्द अलौकिनिअपी विधिशेषतया शास्त्रेण समर्प्य यहाँ पर जो अपि शब्द है उसका प्रयोग भगवान भाष्यकार ने इस अभिप्राय से किया है कि कोई वाक्य भेद की शंका न करें वाक्य भेद की शंका कैसे होगी उसके लिए कहा कि यदि विधि परक वाक्य यूपाधि पदार्थांतर को भी बताएगा तो निश्चित है उसके दो अर्थ हो गए एक विधि यानी कार्य और दूसरा यूपाधि एकानक विधि परक वाक्य से यूपादि पदार्थ समर्पित हो रहे हैं ज्ञापित हो रहे हैं मतलब एक तो कार्य का निरूपण कर रहा है विधि का निरूपण कर रहा विधि यानी कार्य अनुष्टे पदार्थ जो आ, ये, ये आगादी और दूसरा यूपादि पदार्थ ऐसे दो पदार्थ को यदि एक ही वाक्य बताएगा विधि परक वाक्य होने से विधि को भी बताएगा और वही यूपाधि को भी बताएगा तो एक वाक्य के दो अर्थ होंगे दोनों अर्थों को एक ही वाक्य बताएगा तो वाक्य भेद नाम का दोष आता है दो पदार्थों का निरूपण करने के लिए वाक्य की दो बार आवृत्ति करनी पड़ेगी तो वाक्य भेद होगा ये बहुत बड़ा दोष माना है विचारकों ने वाक्य भेद इस प्रकार की एक शंका हुई इस शंका का निराकरण करने के लिए भाष्कर भगवान ने कहा आपी शब्द आपी शब्द उसका प्रयोग किया है तो विधि पर वाक्य वाक्यस्यापी अन्यार्थ बोधित्वे, विधि पर वाक्य अपना अर्थ विधि को तो बताएगा ही विधि यानी कार्य को और अन्य अर्थ यानी यूपाधि रूप अर्थ भी बताएगा तो उसमें वाक्य भेद नाम का दोष होगा दृष्टांत में भी और दारिशांत में उपासना परक वाक्य उपासना रूप जो विधि यानी कार्य है तत्परक वाक्य से ही ज्ञान क्या नाम है ब्रह्म ज्ञापन हो रहा है ऐसा कहोगे तो वेदांत वाक्य में एक अर्थ निकला उपासना ब्रह्मोपासना और दूसरा ब्रह्म तो विधि परक वाक्य ब्रह्म उपासना परक वाक्य ब्रह्म उपासना तथा आ, ब्रह्म इन दोनों को बताएंगे तो वाक्य भेद नाम का दोष इसमें भी आएगा दार्ष्टान्त में भी इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए अपि शब्द का प्रयोग किया है और अर्थ निकलेगा अपी शब्द का प्रयोग होने से कि मान अपि शेषतया उच्चन्ते न प्रधान न, न वाक्यभेद तो कहते हैं अपि शब्द का प्रयोग होने से ये अर्थ निकलेगा मानंतर अपि मानंतर अज्ञाता यह किसका अर्थ है हाँ, भाष्यस्त अलौकिकानी इस पद का अर्थ है मानंतर अज्ञातनी लौकिक का तो अर्थ होता है प्रत्यक्षादि मानंतर से ज्ञात और अलौकिकानी का अर्थ निकलेगा प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर से अज्ञात ज्ञात नहीं है तो मानंतर अज्ञातानी अपी और भले ही प्रत्यक्षादि प्रमाणों से यूपादि ज्ञात नहीं है वेद से ही ज्ञात हो रहे हैं लेकिन वेद से शेष रूप से ही ज्ञात होंगे प्रधान रूप से यानी अंगी रूप से ज्ञात नहीं होंगे अंग रूप से ही ज्ञात होंगे इसलिए वाक्य भेद नहीं होगा एक वाक्य के द्वारा यदि दो प्रधान अर्थों को बताया जाए तो वाक्य भेद नाम का दोष होता है ये विचारक मानते हैं और एक वाक्य है उससे एक प्रधान अर्थ और एक गौण अर्थ बताया जाता है यदि तो कोई वाक्य भेद नहीं होता तो एक प्रधान और बाकी अनेक गौण अर्थ को एक वाक्य बताएगा तब भी अनेक अर्थ का ज्ञापक होने पर भी एक ही प्रधान अर्थ का ज्ञापक होने से वाक्य भेद नहीं है हाँ, हाँ, बहुत बड़ा दोष है हाँ, हाँ। तो अलो की कहानी अपि इसलिए अपि शब्द लिखा है तो ये लिखा भाष्कर भगवान ने अपि, लेकिन उसका अर्थ करने ये निकाला कि की मानंतर अज्ञाता शेषतया उच्यंत न प्रधानत् न वाक्य भे, भेद तो कहते वाक्य भेद कब आएगा तो कहते वाक्य भेद तब होता है प्रधान अर्थ वाक्य भेद से इति भाव। वाक्य भेद का प्रयोजक प्रधान अर्थ भेद है तो यहां तो प्रधान अर्थ एक ही है वो विधि है यानी कार्य है और बाकी जो यूपाधि है वे तो उस प्रधान अर्थ जो कार्य है उसके अंग है शेष है गौण है तो तद्वत इससे बताया गया कि ब्रह्म का ज्ञापन कार्य शेषत्व रूपे ही सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म इत्यादि वेदांत वाक्यों से होगा ये अभी तक बताया ना वृत्ति कारण तथापि से लेकर के तदवत यहाँ तक प्रतिपत्ति विधि विषय शास्त्रेन ब्रह्म शास्त्रे और इसी अर्थ को स्थापित करने के लिए दृष्टांत तो ये करके तदवत लिखा है अब कुत ये तत्त ये जो वाक्य आ रहा है ये सिद्धांतिका यहाँ के इस वर्ण के पूर्वपक्षी वृत्तिकार के प्रति प्रश्न है कि वेदांत प्रमाणक ब्रह्म है लेकिन वेदांतों से ब्रह्म का निरूपण उपासना शेषत्व रूपेन ही होगा उपास्य रूप से ही होगा स्वतंत्र रूप से नहीं होगा तटस्थ रूप से नहीं होगा कार्य अन्यतया नहीं होगा ऐसा आप किस हेतु से कह रहे हो किस आधार पर कह रहे हो जबकि हमने प्रथम वर्णक में समन्वय अधिकरण के ये बताया है कि ब्रह्म तटस्थ ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है कार्य अनन्वित ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है क्योंकि कार्य अनान्वित स्वतंत्र ब्रह्म में ही उपक्रम उपसारादि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों से उपनिषदों का तात्पर्य अवधारित हो रहा है यही समन्वय है उपनिषदों का तात्पर्य अवधारण ये उपक्रम उपसारादि प्रमाणों से कार्य अन्वित तटस्थ ब्रह्म में होता है इसलिए तटस्थ ब्रह्म कार्य अन्वित ब्रह्म उपनिषदों से ज्ञापित होता है ये कहना चाहिए ये भी इसमें आप आकर के कैसे कह रहे हो कि उपनिषद उपासना शेषत्व रूपे नहीं ब्रह्म को बताएंगे बताएगी उपनिषद कार्य अन्वित नहीं कार्य कार्यन्वित ब्रह्म को नहीं बताएगी ये आप कैसे कह रहे हो ये कुत एतत इससे सिद्धांती पूछ रहे हैं इसी प्रकार का अवतरण टीकाकार लिखते हैं कि नु उक्त लिंग तात्पर्य कुतो विषय से शंकते कुधि इति तो ननु यानी शंका है वृत्तिकार के प्रति सिद्धांति की क्या शंका है कि उक्त जो सड़विध लिंग है यानी तात्पर्य निर्णायक प्रमाण है छक्रम उपसार आदि उनसे उपनिषदों के तात्पर्य का विषयभूत जो ब्रह्म है उसे आप उपासनारूप विधि का यानि कार्य का शेष यानी अंग कैसा कहना चाहते हो उपासन रूप कार्य का अंग कैसे बनेगा इति शंकते इस प्रकार की शंका कुत एत इस वाक्य से की गई एत यानि विधिशेषत्व ब्रह्मण कु उपनिषदों के तात्पर्य का विषयभूत ब्रह्म में उपासना से सत्व कैसे सिद्ध, किस प्रमाण के आधार पर सिद्ध होगा ये सिद्धांति का प्रश्न हुआ इसका उत्तर वृत्तिकार दे रहे हैं वृत्तिकार का कथन है कि शास्त्र का तात्पर्य निश्चायक वृद्ध व्यवहार है वृद्ध कहते हैं शिष्टों को शिष्टाचार को तो वृद्ध व्यवहार से यानी शिष्टाचार से शास्त्र का तात्पर्य अवधारण होगा ये वृत्तिकार की अपनी मान्यता है और वृद्ध व्यवहार जब देखता है कोई शब्द का शक्तिग्रह जिसको नहीं है वो और शब्द के शक्ति का अवधारण वृद्ध के व्यवहार को शिष्टाचार को करके देख करके करता है शब्द के शक्ति का निर्धारण यानी शब्दार्थ निश्चय शिष्ट व्यक्ति के व्यवहार को देख करके जो करता है अभी जिसे पद का अर्थ ज्ञात नहीं है पदार्थ निर्धारण नहीं है वह व्यक्ति वो तो कैसे करेगा ये सब यहां पर बताया जा रहा है तो इसलिए टीका ने टीका में कहा गया कि वृद्ध व्यवहार न ही शास्त्र तात्पर्य निश्चय शास्त्र के तात्पर्य का निश्चय वृद्ध व्यवहार से होता शिष्टाचार से होता और वृद्ध व्यवहारे च्रोतु प्रवृत्ति निवृत्तिदेश अपूर्व प्रयोगो दृश्यते और शिष्टाचार में वृद्ध व्यवहार में शब्द प्रयोग वृद्ध लोग अभिज्ञ लोग करते हैं शिष्ट लोग अपूर्व शब्द प्रयोग यानी नया नया शब्द प्रयोग करते हैं वो किसके लिए तो श्रोता में प्रवृत्ति या निवृत्ति उत्पन्न करने के लिए श्रोता या तो प्रवृत्त हो जाए, या तो निवृत्त हो जाए। इसके लिए शिष्ट लोगों के द्वारा शब्द प्रयोग किया जाता है वृद्धों के द्वारा शब्द प्रयोग होता है तो इसका अर्थ हुआ तो शब्द प्रयोग का प्रयोजन शिष्टों के शब्द प्रयोग का प्रयोजन श्रोता में प्रवृत्ति निवृत्ति उत्पन्न करना है इसी के लिए शिष्ट लोग शब्द प्रयोग करते हैं तो वेद में भी प्रवृत्ति शब्द प्रयोग जो हुआ है उसका उद्देश्य माना जाएगा प्रयोजन माना जाएगा प्रवृत्ति निवृत्ति वेदाधिकारी की वेद के द्वारा बताए जाने वाले अर्थ में या तो प्रवृत्ति हो या तो वेद के द्वारा बताए जाने वाले अर्थ से निवृत्ति हो जो वेद के द्वारा बताया जाने वाला उपादेय रूप अर्थ है उसमें प्रवृत्ति हो जाए वेदाधिकारी की वेद अध्यता की और वेद के द्वारा बताया जाने वाला जो हेयात्मक अर्थ है उससे वेदाधिकारी की वेद अध्ययन करता की निवृत्ति हो जाए इसी के लिए वेद में शब्द प्रयोग है ऐसे लोक में जो शिष्ट लोग हैं वह शब्द प्रयोग करते हैं प्र, श्रोता में प्रवृत्ति या निवृत्ति को उत्पन्न करने के लिए ऐसे वेद अपने अधिकारी में प्रवृत्ति निवृत्ति को उत्पन्न करने के लिए ही प्रयोग करेगा शब्द प्रयोग करेगा ये आगे कह रहे हैं वृद्ध व्यवहारे इत्यादि से इस पर चर्चा पूर्ण रूप से कल ही हो पाएगी ओम पूर्ण